पातंजल योग प्रदीप समाधिपात सूत्र उन्तीस संगति सूत्र तेईसवें में असंप्रज्ञा समाधि का साधन ईश्वर प्रणिधान और सूत्र अट्ठाईस में ईश्वर प्रणिधान का स्वरूप तथा उससे प्राप्त असंप्रज्ञा समाधि को बदला उस विषय को समाप्त कर दिया अब यहां अगले सूत्र में असंप्रज्ञा समाधि से पूर्व ईश्वर प्रधान का विशेष फल दिखाते हैं ततः प्रत्यक्ष चेतनाधिगमोप्यंतराया भावच उस ईश्वर प्रधान से प्रत्यक्ष चेतना का ज्ञान भी होता है और अंतरायों विघ्नों का अभाव होता है व्याख्या प्रत्यक्ष चेतना प्राज्ञ विषय प्रतिकूल्यन स्वांतकरण करणा भी मुखम्जी या चेतना दृक्शक्ति सा प्रत्येक चेतना जो दृकशक्ति विषयों को छोड़कर अपने अंतकरण में सम्मुख प्रवृत्त होती है वह प्रत्यक्ष चेतना है ईश्वर प्रणधान से केवल शीघ्रतम समाधि का ही लाभ नहीं होता है किंतु अंतराय विघ्न जिनका वर्णन अगले सूत्र में किया जाएगा उनके पूर्वक प्रत्यक्ष चेतना के स्वरूप का भी साथ ही साथ साक्षात्कार हो जाता है इसी के बोझनार्थ सूत्र में अपि पद दिया है भाव यह है कि उपास्य के जिन गुणों की भावना करके उपासक ध्यान करता है उन्हीं गुणों का उपासक में समावेश होता है जैसे ईश्वर चेतन कूटस्थ नित्य है और क्लेशादिकों से रहित है वैसे ही वास्तव में जीवात्मा भी चेतन कूटस्थ नित्य और क्लेशादिकों से रहित है इस सादृश्यता से ईश्वर के ध्यान रूप प्राणि प्रणिधान से प्रणिधानकर्ता को अपने शुद्ध निर्विकार स्वरूप का भी प्रत्यक्ष ज्ञान होता है तात्पर्य यह है कि अत्यंत विरुद्ध धर्म वाले पदार्थों में एक के ध्यान से दूसरे विरुद्ध धर्म वाले पदार्थ का साक्षात्कार नहीं हो सकता किंतु सदृश पदार्थों में एक के ध्यान से दूसरे सदृश पदार्थ का भी साक्षात्कार हो सकता है जैसे एक शास्त्र के अभ्यास से सदृश अर्थ वाले दूसरे शास्त्र का भी ज्ञान हो जाता है इससे यह अभिप्राय है कि व्यवधान का अभाव होने से ईश्वर प्रणिधान से प्रथम ईश्वर का साक्षात्कार न होकर प्रणिधानकर्ता को अपने कूटस्थ नित्य शुद्ध स्वरूप का ही साक्षात्कार हो जाता है और योग विघ्नों का अभाव हो जाता है वाचस्पति मिश्र लिखते हैं कि प्रतिपम विपरीतम अंचति विजानातीति प्रत्यक्ष स चाच चेतनश्च जो विपरीत जनता जानता और चेतन है उसको प्रत्यक्ष चेतन कहते हैं अर्थात अविद्या विशिष्ट जीव इस चिंतन से जीव का यथार्थ स्वरूप जाना जाता है यद्यपि यद्यपि अन्य के चिंतन से अन्य का ज्ञान नहीं होता किंतु जीव ईश्वर से चेतनता धर्म में सदृश है इससे सदृश वस्तु का ज्ञान हो सकता है वस्तुतः प्रति प्रतिवस्तु अंचति गच्छति सर्वानुगति भवति प्रत्येक वस्तु के प्रति जाता है अथवा सब में अनुगत व्याप्त होता है वह प्रत्यक है इस व्युत्पत्ति से प्रत्यक्ष शब्द से ईश्वर को भी ले सकते हैं तब ईश्वरोपासना से जीव ईश्वर दोनों का ज्ञान होता है विशेष वक्तव्य सूत्र उनतीस प्रत्यक्ष चेतना प्राग्ञ का बोधक है और प्राग्ञ पुरुष से प्रतिबिंबित प्रकाशित चित्त अर्थात कारण शरीर के संबंध से आत्मा का नाम है इसलिए तीन मात्रा वाले पूरे ओम की उपासना की अस्मिताभूमि में प्रत्यक्ष चेतना का साक्षात्कार होता है चित्त के उच्चतम एकाग्रता की अवस्था में रजस तमस का आवरण हट जाने से सत्व की स्वच्छता और निर्मलता में योग के अंतरायों का भी अभाव हो जाता है असंप्रज्ञा समाधि से पूर्व ईश्वर प्रणिधान का यह विशेष फल है